नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन फोर एफ एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपको कुछ खास बातें बताते हैं और सभी डिजास्टर या फिर आपदा प्रबंधन या फिर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें आपको बताते हैं तो आइये आज एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रीरियल पोल्यूशन जी हाँ उद्योग प्रदूषण जिसको कह सकते हैं हिन्दी में तो ये उद्योग प्रदूषण किस तरह का है क्या इससे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं किस तरह की बातें इसके साथ हो रही है और सरकार क्या कर रही है और आम पब्लिक क्या कर सकता है इस विषय को लेकर तो वो सारी बातें आज के शो में हम सुनेंगे समझेंगे और चर्चा करेंगे तो हमारे साथ हमेशा की तरह इन चीजों को ठीक से समझाने के लिए बताने के लिए राजीव जी हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरह से समय की मांग इस कार्यक्रम में राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज एक नई टॉपिक पर आप फिर से हमें समझाएंगे बताएंगे तो ये उद्योग प्रदूषण जिसके बारे में मैं बता रहा था और चर्चा ये है कि अब बहुत लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी उस विषय को लोग नहीं समझ पा रहे या ये होता है कि ये भी पता नहीं तो आज जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रदूषण जो उद्योग प्रदूषण है इसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन करके आ सकते हैं इससे रोजी रोटी जुड़ा हुआ है तो चीजें जो है अनकंफर्ट भी होता है और ठीक से इसको करने में भी काफी मेहनत मशक्कत लगती है तो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि कि उद्योग प्रदूषण क्या है, है इसके बारे में आप अपने विचार सुनाइए। रमेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम लोगों को आ, शायद हम लोग सुने तो होते हैं मगर हम लोगों को इनके चीजों के बारे में पता नहीं होता जैसे इंडस्ट्रियल पोलूषण जिसको हम हिंदी में औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं इसका हमने नाम जरूर सुना हुआ है मगर लोग ये शायद सोचते होंगे कि भाई इसमें हम लोग क्या हम लोगों का क्या योगदान हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं तो इंडस्ट्रीज जो है या उद्योग इंडस्ट्रीज्योग ये सब प्रदूषण दूर करना होगा तो इसलिए ऐसा नहीं होता है और जैसे नाम ही बता रहा है कि इंडस्ट्रियल पोलूषण मतलब ये प्रदूषण ये वो प्रदूषण है जो की इंडस्ट्रीज से या उद्योगों से फैलता है और इसकी शुरुआत दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन की शुरुआत हुई जो तकरीबन तीन 200 साल पहले हुई थी इस पूरे विश्व में तो तब से ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पूरे विश्व में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी तो तब से ये प्रदूषण जो है ये बढ़ना शुरू हो गया और खास करके हमारे देश में हम लोगों को जो उन्नीस में आजादी मिली तो उसके बाद हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगने में तेजी आई और बाद में 1990 के दशक में जब सरकार ने थोड़ा सा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया तो हम लोगों के यहाँ काफी लाज नंबर में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई तो ये तब से ये प्रदूषण जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और आज प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रदूषण को समझने की कोशिश करें तो आज देखिए कि कोई भी प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का हो, चाहे पानी का हो, हो, चाहे चाहे पानी वो जमीन का हो या कोई प्लास्टिक प्रदूषण हो कोई भी प्रदूषण हो तो वो किसी ना प्रकार किसी ना किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज या उद्योग के साथ उसको जोड़ा जा सकता है तो इन उद्योगों से जो फैलने वाले प्रदूषण हैं, उन्हीं को ही इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहा जाता है तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अलग से नहीं है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो वही प्रदूषण है जो कि इन इंडस्ट्रीज के लगाने से या इन इंडस्ट्रीज से पैदा हो रहे हैं और आज जो है ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पूरी दुनिया में प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है तो ये देखिए कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण हमारे आ, इस धरती के ऊपर पूरे विश्व में हमारे देश में आ, हवा पानी जमीन सभी प्रदूषण फैल रहे हैं ये पानी के स्रोतों को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं हवा में जहरीले गैसें फेंकते हैं जमीन की क्वालिटी को खराब करते हैं और इन्हीं की वजह से दुनिया में बहुत से इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो है वो हुए हैं और हमारे देश में भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसका हम सबको याद होगा तो वो इसी के कारण हुई थी तो ये हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हैं वो हमारे पर्यावरण को बहुत प्रकार से अफेक्ट करते हैं इसके कारण मनुष्यों की हेल्थ और उनकी लाइफ पर घातक परिणाम होते हैं और इसके साथ साथ साथ-साथ ये ये ये पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं हैं जानवरों की मौत के कारण बन रहे हैं ये। और ये ये पर्यावरण का पूरा संतुलन भी बिगाड़ दे रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर जो है वो काफी फर्क पड़ रहा है और इसमें खास करके अगर मैं चर्चा करूँ तो जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे सीमेंट है डिस्टिलरी की है फर्टिलाइजर की है आयरन स्टील प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं या पेपर बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं दवा बनाने की फैक्ट्रियां हैं शुगर बनाने की फैक्ट्रियां हैं या टेक्सटाइल की हैं या पावर प्लांट आते हैं ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये सभी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो गैसे छोड़ते हैं जहरीली जैसे हम पहले हम लोग जिक्र करते आए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है क्लोरीन है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब जो है तो गैसे फेंक रहे हैं पानी का प्रदूषण कर रहे हैं जमीन का प्रदूषण कर रहे हैं तो रमेश जी ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदूषण केवल हमारे देश में ही फैल रहा है उद्योगों से ये प्रदूषण जो है ये पूरे विश्व में है परंतु जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं, जैसे हम लोग हो गए या चाइना वगैरह हो गए वो ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं इस प्रकार का क्योंकि तो इंडस्ट्रीज देखिए हमारे देश में भी काफी है खुल भी रही है परंतु तो वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में या, या यूरोपियन कंट्रीज में स्थिति इतनी खराब नहीं है रमेश जी क्योंकि तो वहाँ पर ये जो पल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज द्वारा फैलाया जा रहा है वहाँ की सरकारों ने इसको रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हुए हैं और शायद हमारे देश में भी अगर किसी स्टेज के ऊपर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को फैलने के कारणों को सख्ती से सरकार निपटाएगी तो शायद हमारे देश में भी प्रदूषण में कमी लाई जा सकती जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोग एक नई बात पर विचार कर रहे हैं और जो जानते हुए भी अनजान उससे हम बने रहते हैं उद्योग प्रदूषण के बारे में आप बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये सारी चीजें है हमारे बीच में लेकिन अब कर क्या सकते हैं ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी आती है लेकिन व्यक्ति अगर शुरू करे कुछ करना और अगर इस पर हम लोग विचार बंतन करेंगे और इसके दुष्परिणामों को जानेंगे तो हो सकता है कि कुछ कदम हम आगे बढ़े और इसके ऊपर काम भी करे तो ये प्रदूषण जो है हमारे लिए बहुत कम गातक हो सकता है तो आइए ऐसे विषय को लेकर एक और बात मैं पूछना चाहूंगा राजीव जी आपसे आप बता रहे हैं और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किन कारणों से होता है इसके बारे में आप बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है जिसकी वजह से हमारे देश में इंडस्ट्रियल पोलूशन काफी फैल रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के कानून है वो या तो बहुत कमजोर है या उनकी कमी है या अगर कानून बने हैं तो उनका ठीक से पालन नहीं होता है और यही कारण है कि हमारे देश में जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन फैला रही हैं तो ये एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है और इसका सीधा असर जो है मनुष्यों की सेहत और जीवन पर पड़ रहा है। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है अभी कुछ दशकों में वो बड़ी अनप्लान तरीके से हुई है और हम लोग देखते हैं की जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारे यहाँ शहरों के बाहर या शहरों के आउटर पर है खुले हुए हैं वहां पर एक अंधाधुंध सी हुई हुई है इनकी ग्रोथ हुई है और ये इंडस्ट्रीज जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हैं और जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है जिससे चारों तरफ वहाँ पर हवा पानी और जमीन का प्रदूषण फैल रहा है और तीसरा रमेश जी इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो उद्योग लगाए गए हैं वो ज्यादातर मैं कहूंगा मतलब सस्ते किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में तो इस, इसका नतीजा ये होता है कि जो प्रदूषण जो है वो ज्यादा फैल रहा है अगर अच्छी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद ऐसे जहरीले पदार्थ जो है वो जो जनरेट तो होते हैं मगर उनका फिर ट्रीटमेंट करके उनको उसका डिस्पोजल किया जाएगा और एक कारण और है रमेश जी की हमारे यहाँ इंप्लायमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू से ही लघु उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया है और ये लघु लघु उद्योग जो है वो छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों गाँव वगैरह सब में लगाए जा रहे हैं लगे हुए हैं तो इनको लगाने के लिए इनको पैसा बहुत कम चाहिए होता है और इनको ज़्यादा भी इतने नहीं चाहिए होते हैं ये टेक्नोलॉजी की भी इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है मगर इसका एक बुरा असर ये पड़ रहा है कि ये प्रदूषण के नियमों को पालन नहीं करते हैं और नतीजा ये होता है कि ये प्रदूषण फैलाते हैं और एक और कारण जो है सामने आया है वो ये है कि जो भी उद्योग है उसमें जो भी किसी भी किसी किसी का सामान बनाया जा रहा है या कोई भी उसमें काम किया जाता है, तो वो पानी और जमीन का प्रदूषण जो है वो फैलता है क्योंकि इन इनसे जो निकलने वाला वेस्ट होता है वो जो है उसको बगैर ट्रीट करे ही आसपास कोई नदी नाले जमीन वगैरह में ये फैलाते रहते हैं ये लो लोग ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो जब ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है तो वहां पर पूरा प्रदूषण फैलता है और वहां पर आसपास में और और थोड़ा दूर तक के इलाकों में ये हेल्थ के ऊपर असर डालता है और कई बार तो ये क्रॉनिक बीमारियां जैसे फेफड़ो के अस्थमा है ब्रॉनकाइटिस है कैंसर जैसी बीमारियों को ये जन्म देता है और जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि भोपाल गैस कांड में जब वहां की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था तो भोपाल के आसपास उस इलाके में आ, हजारों मौतें हुई थी और लाखों बूढ़े जवान बच्चे तक सब पेपड़ो की बीमारी के शिकार हो गए और सालों तक ये सिलसिला चलता रहा तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैंने यहाँ आपको बताया मुख्य मुख्य कारण ही का जिक्र किया है जिनकी वजह से ये जो है प्रदूषण फैल रहा है और एक और कारण मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि जितने भी ये उद्योग हैं ये किसी न किसी रूप में हमारी प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करते हैं जैसे माइनिंग से माइनिंग किया जाता है, चाहे वो कोयले की हो या किसी मिनरल की हो या कोई और और की हो, तो तो जैसे आप लोहे का कारखाना लगा हुआ है, तो वो होगा उसका इस्तेमाल होता है लोहे की और का तो जहां पर ये लोहे की और निकाली जाती है तो वहां पर पूरा जंगलों को काट दिया जाता है जमीन को खोद दिया जाता है तो जहा पर ये इस किस्म का खुदाई होती है तो वहाँ पूरा जमीन वायु पानी सब का प्रदूषण फैलता है तो इन्हीं कारणों की वजह से ये सभी उद्योग जो है वो बहुत प्रकार के प्रदूषण फैला रहे हैं और जिससे कि हम सबकी रोजमर्रा की लाइफ में इफेक्ट भी हो रही है और हम लोगों के सामने भी सब नजर आ रहा है जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं और हमें पता है कि ये चीजें कैसे हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी बाधा बन सकती है और बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस विषय पर बात होनी चाहिए इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन होना चाहिए सही बात है हम सभी चाहते है कि कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए लेकिन वो कैसे आगे हम देखेंगे कुछ ही देर में लेकिन अभी नहीं एक छोटा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रिंडो मत 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो बड़ी सोनी सोनी जिंदगी जिंदगी है जिंदगी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को सुनते हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं उद्योग पॉल्यूशन के बारे में उद्योग प्रदूषण के बारे में तो जैसे की हमने देखा कि ये कैसे होता है और किन कारणों से होता है इसके बारे में भी हमने जाना तो अब देखते है कि इसके प्रकार क्या हो सकता है क्योंकि कई बार होते हैं कारण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं तो वैसे ही राजीव जी एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे कि उद्योग प्रदूषण कितने प्रकार के पोल्यूशन फैलाते हैं प्रदूषण तो बहुत होते हैं लेकिन वो किस तरह के अलग अलग चीजों को फैलाते हैं और क्या है इसके प्रकार इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में जरूर बताइए हमें रमेश जी जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो हवा जल जमीन आदि का तो प्रदूषण फैला ही रहे है। मगर आप देखें, आज जो है, वो हर प्रकार का प्रदूषण फैला रहा है जैसे हवा के प्रदूषण में की हम बात करें तो फैक्ट्रियों से कारखानों से जहरीले गैसें निकल रही है जो हवा को प्रदूषित कर रही है पानी के प्रदूषण का बात करें तो पानी का प्रदूषण फैलाने के लिए उद्योग काफी मात्रा में जुम्मेवार है क्योंकि ये फैक्ट्री अपने को बगैर ट्रीट करे, पानी के में फेंक रहे हैं। गंगा नदी या अन्य यादिया यमुना नदी इन सबका उदाहरण हमारे आंखों के सामने ही है कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं आज ये नदियां उसके बाद जमीनी प्रदूषण जो है उद्योगों से निकलने वाले जो उनके रिजेक्टेड रसायन है या अनयूज रसायन है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट राख, बोतल, प्लास्टिक और और भी हर किसी का जो सामान या अनयूज्ड मटेरियल है वो जमीन पे सब फेंके जा रहे हैं तो जमीन प्रदूषण फैल रहा है दूसरा नॉइस प्रदूषण फैलता है उद्योगों से होने वाले लंबे समय तक जो कारखानों में मशीनें चलती है उसके शोर से वहां आसपास जो है वो नॉइस पोल्यूशन फैल रहा है और इससे लोगों में जो वो काम करते हैं या आसपास रहते हैं तो वहाँ पर बहरेपन की बीमारियाँ फैल रही हैं या लोगों के बीपी के ऊपर असर पड़ रहा है ऑयल पोल्यूशन देखिए कि अब ऑयल काफी मात्रा में जमीन से निकाला जा रहा है और समुद्र तल से भी ऑयल निकाला जाता है तो जो ऑयल आस पास पर फैलता है या चाहे वो जमीन पर हो या चाहे सबुद तल में हो या कहीं से भी निकल रहा हो तो ये ऑयल प्रदूषण फैला रहा है और इससे जो है वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या मैरी लाइफ है वो पूरी की पूरी की प्रभावित हो रही है और प्लास्टिक पोल्यूशन देखिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो पूरी प्लास्टिक पोल्यूशन से आज कितना पूरी दुनिया परेशान है हर जगह प्लास्टिक का पॉल्यूशन फैल रहा है इतनी मात्रा में प्लास्टिक जो है वो पैदा हो रहा है इंडस्ट्रीज द्वारा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है तो ये फैल रहा है। और एक और न्यूक्लियर पोल्यूशन आजकल जो है वो पिछले शताब्दी से चालू हो गया है ये एक नया किस्म का प्रदूषण है जो कुछ सेंचुरी पहले ही अभी हमारे पास सामने आया है ये तब होता है जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है या कोई बम कोई फेंका जाता है या कोई किसी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे कि बिजली वगैरह पैदा की जाती है तो उसका जो वेस्ट निकलता है तो वो जो है उसका प्रॉपर नहीं होता है तो वो वहाँ रेडियो एक्टिव जो है वो वहाँ के वातावरण में जमीन में पानी में फैलते हैं जो और ये रेडियेशन जो है ये मनुष्यों की सेहत पे बहुत बुरा असर डालते हैं जो कि वर्षों तक इसका असर दिखाई पड़ता है और जैसा हम लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर दम जब खोले गए थे तो वहाँ पर देखिए सबको पता है कि किस प्रकार से न्यूक्लियर पोल्यूशन हुआ है तो ये सारे के सारे जो डिस्ट्रेल पोल्यूशन है ये पूरा हमारे हमारे कंट्री में और बाकी देशों में इनका चौतरफा असर जो है वो मनुष्यों पर जानवर पर पर्यावरण पर वाइल्ड लाइफ पर हर चीज पे आज पड़ रहा है राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इसका असर सब जगह पड़ रहा है अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन जो फैला रहे हैं तो इसके साथ ही मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि हम लोग पोल्यूशन पे बात करते हैं तो साधारण सी बात है कि हम लोग इन चीजों से जनजीवन भी प्रभावित होता है तो मैं चाहूंगा कि उद्योग प्रदूषण से हमारे जन किस प्रकार से जनजीवन पर इसका क्या असर होता है उसके बारे में बता देखिए ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से पूरा प्राणी जगत मैं कहता हूँ मनुष्य से लेकर जानवर पेड़ पौधे पर्यावरण और इकोलॉजिकल सिस्टम पर इसका पूरा असर पड़ रहा है सॉयल पोलूषण जो है वो आ, उसका उसका जो है वो पूरा आज जहाँ पर इंडस्ट्रीज फैला रही है वहाँ पर पूरी मिट्टी का प्रदूषण जो है वो फैल रहा है और इससे जमीन जो है इनफर्टाइल हो रही है और उसका नतीजा ये हो रहा रहा है है कि खेती पे उसका असर पड़ पर कुछ पैदावार नहीं हो सकती है। जो है वो उससे पूरा की हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है देश में हमारे इतने छोटे बड़े जो भी इंडस्ट्रीज है वो काफी उनसे प्रदूषण बढ़ गया है वायु प्रदूषण बढ़ चुका है और इसलिए आप देखिए कि हमारे ज्यादातर जो शहर हैं, खास करके वो शहर जिनके आसपास इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर कितना ज्यादा वायु प्रदूषण है पानी के प्रदूषण की आप बात करिए कि इंडस्ट्रीज की वजह से पानी के प्रदूषण जो है वो फैल रहे हैं चारों तरफ और इसका असर जो है हमारे इकोसिस्टम पर सालों तक रहता है क्योंकि तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में पानी का मात्रा में इस्तेमाल होता है है और जब ये इनका पानी जो वेस्ट इन से निकलता इंडस्ट्री वो उसमें कई प्रकार के हेवी मेटल्स मिले हुए होते हैं अब जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इनका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर किया जाता है वेस्ट पदार्थों का और इनको ऐसे ही नदी नाले तालाब में बहा दिया जाता है तो ये हेल्थ के ऊपर बुरा असर डाल रहा है और जब किसान हमारे ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने सच्चाई के लिए तो वहाँ अनाज सब्जी फल जो भी पैदा होता है वो सब सब तलूट हो रहा है तो ये जो है बहुत ही बड़ा कारण बन के आ रहा है ये तो इसमें मनुष्यों की हेल्थ के ऊपर भी काफी असर डाल रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ये देखिए कि आज आख कान नाक गले और फेफड़े और इस किस्म की बीमारियां कितनी फैल रही है अस्थमा ब्रॉनकाइटिस बहुत बीमारियों का जो फैल रही है जो कि शायद पहले इतनी नहीं हुआ करती थी ये सब जो है ये हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन फैल रहे हैं उसकी देन है वन्य जीवन के ऊपर देखिए कितना असर पड़ रहा है कि कुछ जीव जंतु की प्रजातियां जो है वो नष्ट होने के कगार पर आ चुकी हैं कुछ तो नष्ट हो भी चुकी हैं और कुछ कगार पे खड़ी हुई हैं तो प्रकृति के लिए ये बहुत बढ़ते हुए प्रदूषण का उससे काफी असर पड़ रहा है जिससे कि शायद अब उभरना बड़ा मुश्किल हो गया है जब तक कि कोई ना कोई इसको कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं किया जाएगा और आप देखिए हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहे हैं कि कार्बन uh, डाइऑक्साइड जैसे uh, गैस ये फैक्ट्रियां फेंकती हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं जो वायुमंडल में सूर्य uh, की रोशनी को एब्जॉर्व करती हैं तो आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में इतनी बढ़ चुकी है कि ये अब सूर्य की गर्मी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व कर रही है और इसी कारण दुनिया में अभी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है मौसम में बदलाव हो रहा है अब देखिए कि आ, हर जगह हर शहर में आ, आप मौसम में मतलब यक एकदम तब्दीली हो जाती है और कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है तो ये सब जो है असर डाल रहा है तो रमेश जी बात इस जरूरत इस बात की है कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए हम सबको काम करना होगा और सरकार के साथ-साथ आम नागरिक को भी इसमें अपना योगदान देना होगा ऐसा नहीं है कि हम यही सोचते रहे कि शायद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो इंडस्ट्रीज कम करेगी इनका काम है हमारा कोई योगदान नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को भी योगदान और देना होगा और हमको भी साथ साथ अपना देना जी, जी, काफी अच्छी बात आपने काम करना है और जिस तरह से असर पड़ रहा है यहाँ कहीं ना कहीं हम इन सभी चीजों को एक चेतावनी भी मिल सकती है की हमें अगर अभी इसके ऊपर काम नहीं किया तो आगे चल के हमारा जन जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और किस तरह का कदम उठाया गया है सरकार की सरकार की ओर से या किसी संस्थान की तरफ से किस तरह का काम हो रहा है इस विषय पर आगे जानकारी लेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर मिलते हैं उद्योग प्रदूषण के बारे में राजीव जी से जानेंगे आप सुना है रेडी वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो री पसंद प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम जुदा न कर सकेंगे हम को जमाने के सितम वो जमाने के सितम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम कहीं जाएंगे हम वो कहीं जाएंगे हम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी पसंद, वो बलम तेरी पसंद, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहाँ इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढ कहा इन्हीं में कहां। इन खो गया दिल मेरा कहो ढूंढ कहा चांद घटता हो घटे अपनी ना हो कम वो मुह पतना ना हो कम प्यारी की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम से रखा है बलम तेरी कसम वो बलम तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम मेरी नई चल हो तो पतवार भी दरकार नहीं तेरा हाँ चल हो तो पतवार भी दरकार नहीं तेरे हाथे हुए क्यों हो मुझे तूफान काम मुझे तूफान प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम बलम तेरी पसंद प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम ले उठा प्यार भी पढ़ाई है दिल भी की मिलिए जाते हो तुम बोल पो मजी ऐसी मिलिए जाते हो तुम बोल कहो पूर्व दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम कहीं तो जाएंगे हम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम बड़े अरमानों से रखा है पलम तेरी पसंद पलम तेरी पसंद प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं उद्योग प्रदूषण के बारे में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में तो आइए जैसे कि हमने देखा कि जन जीवन पर इसका क्या असर होता है कैसे ये फैलता है कितने प्रकार का पोल्यूशन फैलता है उसके बारे में हमने तो समझा लेकिन अब बात आती है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए इसके लिए हमारे देश में क्या कदम उठाया गया है ये भी जानना बहुत जरूरी है तो राजीव जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि उद्योग प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे देश में भारत में भारत किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं अभी? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो केंद्रीय सरकार है उसने एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको शॉर्ट में सी बोला जाता है वो बनाया हुआ है और हर प्रदेश की सरकार के स्तर पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको कि स्टेट या बोला गया है है तो वो बनाया हुआ है। और इन दोनों पोल्यूशन बोर्ड्स का काम ये है कि ये जो भी हमारे देश में या प्रदेश में जो भी पोलूषण हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे और जो और साथ साथ उसको कंट्रोल करने की पूरी इच्छक रखेंगे और कायदे कानून बनाएंगे तो ये इनका जो है वो काम है परंतु देखा ये गया है कि आ, हमारे यहाँ कानून तो बने हैं और आ, कानून जो है वो अच्छे भी हैं मगर इनका पालन जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है जैसे मैं आपको बताऊ कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने करीब 104 से ज्यादा उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसके बारे में कानून बनाए हुए हैं और इंडस्ट्रीज का उन्होंने पक्का नाम लिया हुआ है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री है तो इसमें ये ये कानून है क्योंकि तो हर एक इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग अलग अलग पोल्यूशन फैलाती है तो उसी हिसाब से उन्होंने जो है वो कानून बनाया मगर कई बार ये देखा जा रहा है कि कानून जो है वो इतने पुराने है, इतने पुराने हैं कमजोर हैं है, है, है या जो एजेंसीज है वो उसका जो है वो पालन ठीक से नहीं करवा पा रही है इसलिए वो प्रदूषण फैला रहे हैं अब अगर मैं बात करू आप देखिए गंगा नदी में ही इंडस्ट्रीज के द्वारा आ, बुरे तरीके से आ, मलवा जो है वो वेस्ट पदार्थ है उनका या उनका वाटर है जो वेस्ट वाटर है तो वो पूरा फेंका जा रहा है जहां जहां से नदियां निकलती हैं नालों में ये सब फेंका जा रहा है तो इससे हमारी जो नदियां है खासकर करके मैं जैसे गंगा नदी की बात कर रहा था तो गंगा नदी इतनी ज्यादा पोलूटेड हो गई है कि आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा पोलूटेड नदी कहलाती है और इसको अब सफाई करने का काम सरकार ने शुरू किया हुआ है कई सालों से चल रहा है और आज तक अभी क्या सफाई हुई क्या नहीं हुई ये तो हम सबको पता ही है और इसके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए जो है वो सरकार खर्च कर रही है मगर फिर भी आप देखिए कि गंगा नदी में कितना ज्यादा प्रदूषण है इसी प्रकार एक और सरकार की एजेंसी है, है ये इन्हे ने एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है जिसको शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं ये एक कोर्ट है और इसकी स्थापना भी कुछ सालों पहले की गई थी इस, इसमें भी जो उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाए जाते हैं उन उसके ऊपर जो मुकदमे चलते हैं तो वो मुकदमों का निपटारा यहाँ से किया जाता है और ये जो है यहाँ पर काफी नजर भी रखते हैं ये सू मोटो भी केसेस को लेते हैं और उद्योगों को डायरेक्शन देते हैं और अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि अभी तेलंगाना सरकार ने जो इंडस्ट्रीज द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए शहरों में कई स्थान पर उन्होंने सीसीटीवी लगाए हुए हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज अपने कचरे को या अपने जहरीले पानी को वेस्ट पानी को फेंकते हैं तो उसको मॉनिटर किया जाए मगर सवाल ये है कि ऐसे अरेन्जमेंट जो है उनकी अभी बहुत कमी है और ये ऐसे सख्त उपाय जो है वो हमारे देश में किए नहीं गए हैं बहुत इक्का दुक्का कहीं पर ऐसे नजर आ रहे हैं और मैं एक रिपोर्ट रमेश जी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है जिसके अनुसार तेईस परसेंट बच्चों की और 2.3 पॉइंट परसेंट मनुष्यों की दत्थ जो है वो केवल इन्वायरमेंट में फैलने वाले प्रदूषण की वजह से हर साल हो रही है और इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो देश में बहुत ज्यादा पड़ रही है जिसको कि उन्होंने 8000 करोड़ डॉलर आका है तो अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को रखने के लिए आ, हमारे यहाँ कितना हमको जो है वो महंगा पड़ रहा है और एक और रमेश जी बड़े चौंकाने वाली मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है कि जो इन्वायरमेंट जो खराब इन्वायरमेंट की एक सूची बनाई गई है कि जिसमें मतलब और इसमें एक सौ छब्बीसवें नंबर पे हमारे देश का नाम है मतलब जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट खराब है उनमें एक सौ बत्तीस देश है तो हमारा एक सौ छब्बीसवा नंबर है और हम हमें सबको पता है कि वायु प्रदूषण में तो हमारा देश जो है वो चाइना से भी अब आगे निकल चुका है और हमने ये भी सुना है कि जो हमारी दिल्ली है देश की राजधानी वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है तो कुल मिला मैं ये कह सकता हूँ कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम अपने देशवासियों को को इस प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचा सकें उनके उनकी सेहत के ऊपर इसका बुरा असर ना पड़े इसके ऊपर कुछ रोक लग सके तो अभी कुछ समय कुछ समय पहले एक अच्छी खबर ये आई थी कि सरकार ने जो हमारे एनवायरनमेंट के प्रदूषण को चेक करने के कानून बने हुए हैं उसमें बदलाव किया है उनको और कड़ा किया है बट वक्त की वक्त की डिमांड तो यही कहती है कि उनको सख्त बना दिया है मगर उनके ऊपर शायद पालन कराना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि, है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज जो है इस प्रकार का पॉल्यूशन फैलाते हैं तो उनको या तो बंद करा दिया जाता है या फिर उनके ऊपर इतना हैवी फाइन डाला जाता है की उनकी कमर टूट जाए और उससे भी अगर काम नहीं चलता है तो वहाँ के मैनेजमेंट को सीधा जेल में बंद कर दिया जाता है तो शायद हमारे देश में भी कुछ कड़ाई करने की जरूरत है ताकि जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पोल्यूशन फैला रही हैं और मनुष्यों के हमारे सबके सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं, वो इसके ऊपर रोक लगाई जा सके और इसमें कुछ सुधार किया जा सके तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है आज के संदर्भ में मगर इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब कुछ सरकार के ऊपर ना छोड़ दें हमें कुछ निजी स्तर पर हमें भी छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम भी कुछ अपना योगदान कर सकें और इससे सरकार को भी मदद मिलेगी और हम, हमारा भी सबका भला होगा राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया और ये सारी चीजें तो हमें करनी है और देश भी कर रहा है और जहाँ तक बात है देश की देश भी जन जनता से जुड़ा हुआ है तो जनता के लोग अगर जागृत होंगे तो देश का काम और आसान होता है बहुत ही अच्छा लगा जब हम लोग इस विषय को लेकर जैसे प्रदूषण के बारे में हम पहले भी बात कर रहे हैं अभी भी बात कर रहे हैं तो जब तक जनजीवन का साथ इसमें नहीं होगा जनता का योगदान नहीं होगा तो वो मुहिम कभी भी सफल नहीं होता तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों का कितना पार्टिसिपेंट उसमें है लोगों का कितना उसमें अवेयरनेस है जागरूकता है ये उस प्रदूषण को या किसी भी मुहिम को सफल करने में कामयाबी दिलाता है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आखिरी सवाल ये है कि क्या हम लोग मिलकर भी प्रदूषण को उद्योग प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं क्या और कैसे दे सकते हैं जी राजीव रमेश जी आपने बहुत ही सही कहा है कि हम सबको मिलकर के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान देना ही पड़ेगा और ये हम कैसे दे सकते हैं कि अगर जो भी इंडस्ट्रीज हमारे इलाके में हमारे आसपास पास प्रदूषण फैला रही हैं तो हमें उसके बारे में सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और इसको हम जागरूक होंगे तो शायद हम इसमें मदद कर पाएंगे जैसे अगर कोई किसी भी इलाके में कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी इंडस्ट्री अगर प्रदूषण फैला रही है तो हम इसकी सूचना जो है वो सरकारी एजेंसी जैसे मैंने नाम लिया था सी है या एन है या स्टेट के जो पोल्यूशन बोर्ड है उनको दे सकते हैं और ताकि उस समस्या के ऊपर वो एजेंसी जो है वो संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे इसके साथ साथ हम आ, मीडिया को भी हम इसकी सूचना दे सकते हैं क्योंकि आजकल मीडिया में जब चीजें उठती हैं तो सरकार को उसको तवज्जो देनी पड़ती है और दूसरा ये है कि अगर कोई भी हमारे एरिया में ऐसा उद्योग है जो हवा में या पानी में या जमीन में अपना वेस्ट बगैर ट्रीट किए हुए फेंक रहा है तो उसकी रिपोर्ट आप जो है वो लोकल न्यूज़पेपर में या दूरदर्शन में कहीं पर भी आप बता सकते हैं ताकि वो उसको उछाला जाए ताकि इंडस्ट्रीज जो है वो जो इस, इस किस्म का गैर कानूनी काम ना कर सके और आजकल तो रमेश जी जो ये सोशल मीडिया है व्हाट्सएप है फेसबुक है और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ट्विटर आ गए है तो हम इनके जरिए भी अगर इस किस्म की कोई इंडस्ट्रीज है जो आपके इलाकों में फैला रही है प्रदूषण को खुले आम तो उसके ऊपर भी हम इनको उठा सकते हैं ताकि जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं अगर उनको मालूम नहीं है तो कम से कम वो जागरूक हो सके तो कहने का मतलब ये है कि शायद हमको अपनी थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और साथ साथ हमको अपनी आदतों और सोच को भी बदलने की जरूरत है क्योंकि तो अब जैसे मैं आदतें और सोच की बात कर रहा हूँ तो देखिए आज प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया है, तो शायद ये एक मनुष्यों और जानवरों के लिए एक अभिशाप बन के आ चुका है तो हम प्लास्टिक के पॉल्यूशन का इस्तेमाल कम कर दे या बिल्कुल बंद कर दे तो इसका, इसका तो सीधा असर देखिए फिर प्लास्टिक जो बनाने वाली कंपनियां है या पड़ेगा क्योंकि देखिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे और जितनी करेंगे तो, उतनी बनाई तो, उसको उतना तो अगर हम उस चीज का इस्तेमाल ही कम करना कम कर रहे हैं तो शायद हम उसको दोपर प्रेशर डाल सकेंगे अब आप ड्राइविंग की बात करिए अगर हम ड्राइविंग कम करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या सभी का संभव वहां इस्तेमाल करते हैं तो शायद ईंधन जो है वो जो आज ईंधन की खपत जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है हमारे देश में शायद उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल होगा इसी तरीके से बिजली की खपत जो आज बढ़ रही है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं जैसे अभी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि जो बल्ब हैं उनकी जगह एलईडी लाइट्स लगाया जाए जिनमें बहुत कम पैसा खर्च होता है बिजली की खपत बहुत कम होती है तो ये ये भी हम एक स्टेप ले सकते हैं इसके बाद हम ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो इससे शायद इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी तो रमेश हम सबको ये तय करना होगा कि क्या हम ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो फैल रहा है या विभिन्न प्रकार के जो फैल प्रदूषण फैल रहे हैं क्या हम इसमें कम करने में अपना हाथ बटा रहे हैं या इसको बढ़ाने में अपना हाथ सहयोग कर रहे हैं तो हमको सबको ये डिसाइड करना होगा की कि हम किस साइड के ऊपर तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको अगर प्रदूषण को कम करना है तो हमको जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि पार्ट तो बजाय हम प्रॉब्लम का साथ दें हम सोलूशन का साथ दें और सिल को ढूंढने और समस्या का समाधान निपटाने में हम मदद करें तो शायद हमको ऐसी सोच को जीवन में की जरूरत है तो मैं समझता कि ही कि इसका असर जो है वो औद्योगिक प्रदूषण के साथ साथ अन्य प्रदूषणों पर भी पड़ेगा और ये ये जो है इससे सरकार को भी मदद मिलेगी और हम लोगों को भी इससे मदद मिलेगी क्योंकि इसका सीधा असर तो तो मनुष्यों और जानवरों हमारे पूरे के ऊपर पड़ रहा है तो मैं समझता हूं कि हम लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने जहाँ हम रहते हैं वहां प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रीज़ कारखाने उद्योगों के ऊपर नजर रखें और आप मैं तो कहता हूँ कि अगर ये हर देश का हर नागरिक जैसे हमारे देश में जनसंख्या एक सौ पच्चीस करोड़ की है तो तो अगर हर नागरिक इस बारे में सचेत हो जाएगा तो हम खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्या ऐसे माहौल में हमारे जो उद्योग खुलेआम प्रदूषण फैला रहे हैं वो क्या ये कर सकेंगे तो ये सब तो समेत जी हम ही लोगों को तय करना है कि हम किस प्रकार अपने एनवायरमेंट को रखना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि हम सबको अपने जीवन में छोटे छोटे ऐसे जरूर कदम लेने चाहिए और शायद लेने भी पड़ेंगे नहीं तो फिर हम जो भविष्य में होने वाले इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिजास्टर्स है उनसे नहीं बच सकेंगे मगर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जरूर जागरूक होंगे और ऐसे कदम उठाएंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठा सके और हम लोग भी अपना नुकसान होने से बच सके जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसको कम कर सकते हैं इसमें आम जनता का कितना योगदान हो सकता है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट बताया और कई बार ऐसे कदम उठाने की कोशिश भी की गई है इस विषय को लेकर लेकिन वही बात होती है कि फिर वापस वहां पर कुछ पोलिटिकल इश्यू बन जाता है और चीजें जो है वही के वही रह जाता है ऐसे सुनने में आया है हो सकता है कि मैं गलत भी हूं लेकिन कुछ लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया फिर वो इंडस्ट्री एंड फिर लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, फिर वह सारी चीजें जो हैं यस यस होता है फिर बाद में काम वही का वही रह जाता है तो ऐसी भी कई चीजें हैं लेकिन स्वार्थ को, को, को छोड़कर अगर सोचना शुरू करे इंसानियत के तौर पर तो ये काम आसानी से हो सकता है लेकिन बात यहाँ आती है कि लोग अपने स्टेटस में रहते हैं अपने ईगो में रहते हैं और अपने स्टेटस को बताने को या सिद्ध करने को मैं कौन हूं ये सिद्ध करने के चक्कर में सारी चीजें जो है जमीनी तौर पे जो काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाती है और फिर बाद में वापस देखा जाता है कि वो चीजें ठीक से नहीं हो पाई है तो मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि कई चीजें जो है हमारे हाथ में है कुछ नहीं है लेकिन बात आती है कि ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की बातें हम सभी के जनहित के लिए जन कल्याण के लिए अगर सोचना शुरू करेंगे तो काम होना संभव है तो आशा करता हूँ आप सभी को यह सारी बातें तौर पे बहुत बड़ी बड़ी भी लगती हैं और है कुछ भी नहीं वैसे छोटी बातें बातें हैं हैं सभी लोगों को अगर समझ में आ जाती तो तो तो उसके ऊपर काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा तो आगे और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हम आपके साथ करेंगे लेकिन आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में बस इतना ही और जाते जाते राजीव जी से मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें थैंक यू सो मच धन्यवाद रमेश जी